मेरी जिंदगी में मैं पहली बार किसी की जान जाते हुए देख रहा था मुख्तार खान ने अपनी आंखें बड़ी करके और सिर हिलाते हुए कहा मेरी उम्र इस वक्त महज सत्रह या अठारह साल की रही होगी मैंने एक औरत के गले में लोहे का रॉड आर पार कर दिया था वो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी उसका शरीर ऐसे झटके मार रहा था जैसे पानी से मछली को बाहर निकालने पर वो तड़पती है जब तक मास्टर की बीवी तड़पती रही तब तक मैं उसे ध्यान से देखता रहा लेकिन पता है मुझे उस वक्त जरा सा भी डर नहीं लग रहा था अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने सिर पर चढ़ा हुआ वर्षों पुराना कर्ज उतार दिया हो मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था मुख्तार ने चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा वहा सामने मीरा भी खड़ी थी मुझे याद है वो बिना कपड़ों के मेरे ठीक सामने खड़ी थी वो भी जमीन पर तड़पती हुई मास्टर की वाइफ को देख रही थी मुख्तार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन पता है वो डरी नहीं बिल्कुल नहीं डरी बल्कि उसने खुद आगे बढ़कर मास्टर की बीवी के गले में हुए को बाहर निकाल लिया। और फिर उसके उस तेरह साल थी लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मती थी शायद उसकी हिम्मत का नतीजा था या फिर उस औरत ने मीरा के साथ ज्यादा की थी इस वजह से उसने अपना बदला लिया था फिर मुख्तार ने मुस्कुराते हुए कहा वो कहते है न साहब कोई भी इंसान पैदा होते ही कातिल नहीं होता यह दुनिया उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर देती है गलत बिल्कुल गलत दुनिया में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है जिसके चलते इंसान को गलत रास्ते पर चलना पड़े विक्रांत ने बीच में ही मुख्तार खान की बात को काटते हुए कहा मुख्तार ने एक नजर विक्रांत की तरफ देखा और फिर उसकी बातों का कोई जवाब दिए बगैर चुपचाप बैठा रहा फिर क्या हुआ आगे बताओ विक्रांत ने बात बदलते हुए कहा फिर अब तो लोहे के रॉड पर मीरा का भी फिंगर आ चुका था और मुझे इतना पता था कि पुलिस फिंगरप्रिंट के उस पर अपना फिंगरप्रिंट छोड़ा फिर मैंने मीरा से कह दिया कि वो सबको बता देर की वाइफ का मर्डर मैंने किया है मीरा मेरी बात मान गई उसके तुरंत बाद मैं तुरंत वहां से भाग गया मैं लखनऊ छोड़कर बाहर चला गया महीनों सालों तक मैं एक शहर से दूसरे शहर भटकता रहा कभी स्टेशन पर रात बिताई तो कभी फुटपाथ पर सोया किसी दिन खाना मिला तो खा लिया और नहीं मिला तो भूखे पेट ही सो गया पकड़े जाने के डर से मैं कहीं काम मांगने के लिए भी नहीं जाता था लखनऊ से दिल्ली कोलकाता पंजाब मुंबई देहरादून हरिद्वार हर जगह जा जाकर रहा मैं साल भर तक मैं बस भीख मांग कर खाता रहा मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी फिर मुझे लगा कि अगर जिंदगी आगे चलानी है तो फिर कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा लेकिन समस्या ये थी कि अगर मैं कहीं अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी बताकर काम मांगने जाता तो काम मिलने से पहले पुलिस मुझे जेल में डाल देती इसलिए मुझे ऐसी जगह पर काम देखना था जहां पर कोई मुझे पहचान न सके और ना मेरी आइडेंटिटी की जाँच पड़ताल करे फिर मैं भागते भागते देहरादून पहुंच गया वहाँ में कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा कभी किसी मंदिर के बाहर तो कभी किसी होटल और ढाबे के बाहर पड़ा रहा उधर रहते रहते वहाँ के आसपास के लोगों से मेरी थोड़ी जान पहचान हो गई। फिर वहीं पर एक आदमी मिला वो वहाँ हॉस्पिटल में चपरासी था उसने मुझे देहरादून शहर के पोस्टमार्टम हाउस में काम दिलवाया पोस्टमार्टम हाउस में मुझे डेड बॉडी इधर ऐसी उधर ले जाने का काम करना पड़ता था कई बार लावारिस डेड बॉडी मिलती थी तो उसकी देखभाल करनी होती थी वो डेड बॉडी में केमिकल लगा रखते है न ताकि वो जल्दी खराब ना हो तो वो ही सब काम मैं उधर करता था पोस्टमार्टम हाउस में नौकरी करने के लिए उन लोगों ने मेरी आईडी वगैरह भी नहीं मांगी लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक फर्जी आईडी बना रखी थी और वहां पर मैं किसी को अपना सही नाम ही नहीं बताता था जिस नाम की मेरे पास आईडी होती थी सब मुझे उसी नाम से जानते थे इसके बाद मुख्तार खान ने कुछ सेकेंड रुक टेबल पर रखे गिलास को उठाकर पानी पिया और फिर पानी पीने के बाद उसने आगे की बात बताना शुरू कर दिया अब मेरी जिंदगी थोड़ी ठीक हो रही थी अब मुझे पेट भरने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था कम से कम पेट भरने लायक तो मैं कमा ही लेता था एक बार फिर से मेरी जिंदगी पटरी पर लौट रही थी उस टाइम मैंने थोड़ा बहुत चोरी करना भी शुरू कर दिया था लेकिन मैं बहुत सेफ्टी से अपना काम करता था दिन भर पोस्टमार्टम हाउस में काम करता था और रात के वक्त कभी कभार चोरी करने निकल पड़ता था लेकिन जिस भी घर में मैं घुसता था उसके बारे में बहुत पहले से ही सब कुछ पता करके रखता था और जब मुझे कंफर्म हो जाता था कि अब कोई खतरा नहीं है तभी मैं आगे का स्टेप लेता था और मेरा ज्यादातर निशाना ऐसे घरों पर होता था जहाँ बहुत कम लोग रहते थे और ऐसे लोग जिनका आस पड़ोस से आना जाना भी कम हो मुख्तार खान ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है मैंने एक घर में चोरी करने का प्लान बनाया था पहले तो काफी दिन तक उस घर की रेखी की फिर जब सब कुछ मुझे अपने हिसाब से ठीक लगा तब मैंने वहां पर चोरी करने का प्लान बनाया सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन फिर मुख्तार खान ने अपना सिर ऊपर करके कुछ सेकंड तक सोचते हुए कहा वो घर जिस आदमी का था वो कोई बिजनेसमैन था घर में उसकी औरत और उसकी छोटी सी एक साल की बच्ची भी रहती थी मुझे अच्छे से याद है मैं उसके घर में रात के वक्त चोरी करने के लिए घुसा था मैं वहां से अपना काम करके निकल रहा था तभी मुझे घर के आंगन में किसी के होने का शक हुआ रात के वक्त आंगन में ऐसे इस तरह का शोर सुनकर मुझे लगा शायद कोई और भी इस घर में चोरी की नीयत से घुसा है लेकिन जब मैं खुद आंगन की तरफ बढ़कर गया तो वहां पर मुख्तार खान की आंखों में क्रोध का भाव देखा जा सकता था उसने अपनी आंखें पर, पर उस और दोनों।, दोनों के हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो तकरीबन एक महीने की हो रही होगी पहले तो मुझे लगा की शायद उसकी बेटी की मौत हो चुकी है लेकिन पता है क्या हुआ था उस औरत ने अपनी बेटी को खुद ही मार दिया था मुख्तार खान ने काफी भावुक होते हुए कहा और वो इतनी निर्दयी थी कि खुद अपने पति से कह रही थी कि इसके इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है और फिर बाद में शादी ब्याह का भी खर्चा होगा इसलिए उसने अपनी बेटी को मार दिया आह उसको अपनी बच्ची पर जरा सी भी दया तक नहीं आई एक महीने की बेटी थी उसकी जिसके सहारे इस दुनिया में आई थी उसी ने उसकी जान ले ली थी मुख्तार ने अपनी नम आंखे पहुंचते हुए कहा और पता है उसने अपनी बेटी को तकिये से दबाकर मारा था तकिये से दबाकर दम घोट उसको मार डाला बेचारी कितनी तड़पी होगी ना वो कितनी रोई होगी कितनी चिल्लाई होगी वो बेचारी तो चिल्लाकर किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पाई होगी फिर मुख्तार ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा ऐसी माँ को क्या दुनिया में रहने का हक है मुझे फिर से उस मास्टर की बीवी की याद आ गई लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर राक्षस थी मास्टर की बीवी तो दूसरे के बच्चों को मारती थी लेकिन ये इसने तो अपनी ही बच्ची को मार डाला तो बताओ मैं भला कैसे उसे छोड़ सकता था मेरे दिमाग में आया कि अब मैं एक मर्डर तो कर ही चुका हूँ जैसे एक कत्ल वैसे एक और और मैं किसी निर्दोष को थोड़ी न मार रहा था ऐसे राक्षस को खत्म करने जा रहा था जिसने अपनी बेटी को मार दिया था तो बताओ मैंने कुछ गलत किया था क्या मुख्तार ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत भी मन ही मन सोचने लगा मुख्तार खान ने सही किया या गलत <laughs> मुख्तार किसी सन के आदमी की तरह हंस पड़ा उसने कुछ सेकेंड तक हंसते रहने के बाद फिर मैंने भी उसे मार डाला और पता है कैसे मारा था तकिये से मुंह दबाकर जैसे उसने अपनी बेटी को मारा था वैसे ही मैंने उसकी भी दम घोटकर जान ली थी तड़प तड़प कर मरी है वो दस मिनट तक तड़पती रही और वो दस मिनट मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे मिनट थे। उसे तड़पता देख इतना सुकून मिला इतना सुकून मिला मुझे कि पूछो मत उस दिन मुझे कितनी खुशी मिली थी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस धरती का पाप खत्म कर दिया है उसको तड़पता देख मुझे इतनी संतुष्टि मिल रही थी जैसे मैंने स्वर्ग हासिल कर लिया हो अब मुख्तार के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती थी उसने मुस्कुराते हुए कहा उसे मारने के बाद मैं उसकी लाश को अपने साथ लेकर घर से बाहर आ गया पहले तो मैंने सोचा कि लाश को कहीं ले जाकर दफन कर दूं, लेकिन भी पता चल जायेगी और फिर हो सकता है की पुलिस मुझ तक पहुँच जाए फिर मैं उस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में नौकरी करता था तो मुझे पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में भी अच्छे से पता था किसी भी डेड बॉडी की पहचान सिर से और हाथ से हो सकती है इसलिए मैंने पहले उसका हाथ काटकर अलग किया और फिर उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया ताकि कोई विलाश को पहचान न पाए ये मेरा दूसरा मर्डर था और पता है सर मुझे इस मर्डर के लिए कोई अफसोस नहीं था और न आज कोई अफसोस है